एक प्रश्न है डार्विन का विकास जो है ना पूरा का पूरा शरीर से संबंधित है शरीर को वो विकास मानते हैं। तो उसमें किसी को बहुत बड़े शरीर को ही यदि विकास मानते हैं अच्छा रचना अच्छा रचना के बारे में वो उसको तक के यदि उसको सीमित रखा जाए और वहां तक तो ठीक है उसी में मानव ये है ये कहने जाते हैं ये तो भ्रमित परंपरा के ही काम है शरीर को जीवन मानने की क्रम में ही है यह ठीक है अभी तक आदमी आदमी जात जो है ना जे शरीर को ही जीवन मान करके तो चल ही रहा है ठीक है तो जीवन ज्ञान से इसका परिहार है जीवन ज्ञान के बाद ही शरीर और जीवन का नि, निश्चित का नियत कार्य नियतिक्रम कार्य अपने को मुक्त हो है उसके पहले तो होने वाला नहीं है यह ये जो माना जाता है कि मनुष्य बंदर से पैदा हुआ हाँ ये हाँ इसके बारे में यह सोचा जा सकता है ये बात सही है ये बात को सही ढंग से सोचा जा सकता है प्राण कोषाओं में प्राण सूत्र में जो रचना विधियां बदलती आती हैं स्वयं स्फूर्त विधि से रासायनिक उर्मी के आधार पर उसी आधार पर मनुष्य रचना का भी उभर के आ गया वो उसमें ये, ये जिद करना बेकार है बंदर की पेट से ही आदमी आया ठीक है ना बंदर परिवर्तित होकर के आदमी बन गया दो प्रकार की सूझबूझ है बंदर के पेट से आदमी पैदा हुआ दूसरा बंदर ही बदल बदल करके धीरे धीरे आदमी हो गया ये दो प्रकार की सूझ है ठीक है तो इसमें बंदर के पेट से आदमी आया वो ज्यादा युक्तिसंगत है क्योंकि रचना विधि जब बदलती है भिन्न प्रकार की रचना होती है क्योंकि इतना लाखों प्रकार की प्रजातियां रचना विधि बदल करके तो रचना हुई है उसी क्रम में मानव शरीर रचना भी चाहे गाय का पेट में हो चाहे मछली की पेट में हो चाहे सिंह के पेट में हो चाहे इसके इसके बंदर के पेट में हो किसी न किसी जानवर का पेट पेट से ही मानव प्रजाति शुरुआत किया है ये इसको मान सकते हैं इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है वो प्रजाति होने के बाद उस प्रजाति का परंपरा होना शुरू हो जाता है ठीक है ये जैसा ये धान एक प्रजाति की धान आदमी ने प्राप्त कर लिया दूसरा प्रजाति का धान प्राप्त कर लिया वो परंपरा बन गया है कि नहीं है? इसी भाती जो मानव मानव भी अपने प्रजाति में एक परंपरा बनने की पहले जो तो किसी न किसी जीव जानवरों के पेट से ये इस प्रजाति की शरीर रचना हो चुकी उसके बाद ये अपने स्वतंत्र परंपरा बनते आए बाबा अभी जो जैसे कहते हैं कि बंदर की एक प्रजाति हुई जिन्होंने अपने इसका उपयोग नहीं किया पूंछ का तो अगली पीढ़ी में पूंछ और छोटी हो गई उसके अगली पीढ़ी में और छोटी हो जिस प्रकार से कई पीढ़ी में पूंछ बंद हो गयी या चेहरे को ये ग... मतलब ऐसा ठीक है नो बात वही तो बताए न बंदर धीरे धीरे आदमी होगा उसको बताने की क्रम में है ठीक है देखिये इसमें जो है ना मैंने अभी बहुत ज्यादा उसमें डिस्क डिस्कर्क से तो कुछ लाभ होता नहीं है किंतु मानव का अवतरण हुआ है यह सच्चाई है परम्परा मानव प्र, मानव प्रजाति की शरीर रचना का एक प्रजनन विधि बन चुकी है ये भी पता है वो ये भी पता है गर्भाशय में ही शरीर मानव शरीर रचना का भी संभावना और तरीका बनी हुई है इत, यहां तक सर्व मानव को विदित ठीक है तो ये जो परंपरा बनने की बात पीछे जो जहां से शुरुआत होता है जैसा कुमड़ा से जो तरोई पैदा हुआ तरोई से कुमड़ा पैदा हुआ इस प्रकार के हम तर्क में जाते हैं तो उसे फायदा होता नहीं है ये बात सही है एक के बाद एक हुआ है इतने को स्वीकारने मात्र से ही अपने को ये जो शुरुआत का जो एक आ, ये होता है कुतूहल उसका उत्तर पूरा हो जाता है इसमें जैसे जीवन के प्रकाशन के, के क्रम में शरीर है शरीर धीरे धीरे जीवन के प्रकाशन के आवश्यकता अनुसार है ना धीरे धीरे बदल के इस शेप में आया ऐसा कहना ज्यादा मुझे लगता है है। देखिये जीवन ही तो आवश्यकता को भोगता है आवश्यकता जीव शरीर से ही शुरू हुई अनेक जीव शरीर कैसा बना है आवश्यकता के आधार पर तो हुआ ही है अनेक प्रजाति की जीव शरीरें बन चुकी उसमें मन जीवन की तृप्ति हो नहीं पाया और मनुष्य शरीर रचना हो चुकी इसमें तृप्ति की स्थली को खोजते आया अभी तक पाया नहीं है बात इतनी है उसको पाने की काम में अपन काम करें वो ज्यादा लाभदायी है ठीक